तस् एक ज्ञान तो से फल विकल्पत्व संख्या शिथिलती कहा गया एक विकल्प तो विकल्पत्व संकाम फल में विकल्प होगा कभी होगा नहीं होगा इसे आशंका का शिथिल करते से कर तो से कर तो का है आशंका नहीं एक त्य आत्मिक फलम दर्शन का फल है। त्रेकर्शनम अन वर्शन का अनुवाद करके फल कहते यो यो मां मां पश्यति सर्वत्र पश्यति मश्यो सर्वच मयी पश्य प्रणश्यामी सी न न यो मां पश्यति प्रणश्य सोश पश्यति सर्वत्र यो पश्य सर्वंचमयी पश्यति परमात्मा को सर्वत्र देखे और सब कुछ परमात्मा देखे परमात्मा सर्वत्र है और सब कुछ परमात्मा में परमात्मा व्यापक है इसे सर्वत्र है और सब कुछ परमात्मा में अध्यस्त है परमात्मा रूप ही सर्वंचमय मेरे में दिखता है तसा अहम न प्रणस्यामी तसे अहम न प्रणस्यामी उसे अधिकारी ज्ञानी के लिए मैं प्रणाश को प्राप्त नहीं करता हूँ नाश क्या है किसके लिए नाश नहीं होता है परोक्ष नहीं होता हमेशा अपरोक्ष ज्ञानी न अहम न प्रणश्यामी क्या न परोक्षता गोक्ष नहीं होता हम कभी हमेशा ही अपरोक्षण वह ज्ञानी भी मेरे मेरे परोक्षा नहीं होता है हमेशा ही एकात्मकों से हमेशा ही रहता है एक हो गया जो परमात्मा में सब कुछ देखता है सब कुछ परमात्मा है परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं तो हम अष्टि ब्रह्म ज्ञान हुआ जिसको ज्ञान हो गया एकात्मक होने से ना तो परमात्मा उसका अपरोक्ष कभी है ना नो कभी परमात्मा का अपरक्ष एक रूप है तत्फल इदान उपनसती ये कर्शन क्या योम पश्यति मी पश्य पश्यति कह करके कर उसका फल कहते तस्म न प्रणश्यामी सच न प्रणश्यति ज्ञावाद भाग विभजते ये श्लोक में पूर्वार्धे ज्ञान का अनुवाद उत्तरार्धे फल का कथन तो पूर्वार्ध का विभाग व्याख्यान भगवान वाश करते यो पश्यति माम का सर्वस्य आत्मन जो सबका आत्मा है, सर्वत्र शब कात्म सर्वेश भूतेष्ठ ब्रह्मतजा सर्वेश भूतेषु मश्यति ये सर्वत्र ये मश्यति भूतमी मुझे दिखता है और सर्वच मई पश्यति सदस्य ब्रह्मतम सब कुछ मयि कार्यति तस्व आत्मीकदर्शि ऐसा जो आत्मीकत्वदी सब कुछ परमात्मा में देखता है परमात्मा रूप देखता है तो आत्मीयत्व एक आत्मा ही है, सब कुछ उसमें अध्यस्त है अहम ईश्वर न प्रणस्यामी न प्रणस्या का, का भी परोक्षा नहीं होता सच में न प्रणस्यति प्रण्ठ नहीं होता है मेरे लिए सच विद्वान ममो मम का वासुदेव सर्वात्मा परमात्मा का न प्रणसती न परोक्षी होती परोक्षा नहीं होता टीका तत्फलोक्तिभागे तस्वत्वदर्शि ईश्वरो नित्य न प्रणशती जो भेद दर्शी है उसके लिए क्या ईश्वर नष्ट हो जाएगा ईश्वर तो नित्य है तो ज्ञानी के लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ तो अज्ञानी के लिए क्या नष्ट हो जाएंगे इत्यातम गमीशा न प्रणश्यामी क्या तो परोक्ष नहीं होता अहम परमानंदो न तम प्रति परोक्षी भवामी ब्रह्मानंद आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद रूपे उसका ज्ञानी का परोचा नहीं होता है परोच ही सचमे न प्रणस्य इसका भी व्याख्यान करते विद्वान वासुदेव से न प्रणस परोच नहीं होता है ठीक है विद्वान अविद्वान अपनी ईश्वर से नष्ट विद्वान जैसे नष्ट नहीं होता है अविद्वान भी ईश्वर के लिए नष्ट नहीं होता है और जीवात्मा नित्य रहेगा इतिहास उत्तम न परोक्षी होती परोक्ष होता है परोक्ष होगा तस्य च एकात्म एकात्मक है ठीक टीका में अविदेश स्वरूप सत् व्यवहित अविद्या अविद्धान स्वरूपत्व है नष्ट नहीं होता है फिर भी व्यवहित हो गया अज्ञान के द्वारा अविद्या व्यवहित व्यवहित होने से नष्ट प्राय व्यवधान हो गया तो नहीं जैसे ईश्वर विदुष्च परस्परम अपृक्ष का विद्वान हमेशा अपरोे विद्वान का परमात्मा ईश्वर भी अक्षे उसका आत्मीको अक्ष आत्मस्वरूप होने परस्पर अपोक्ष के होगा कैसे ऐसे संक्रम से कहते आत्मन प्रिय अपना प्रिय ही है अपना स्वरूप ही सबका प्रिय है अपना आत्मा प्रिय विद्वत एकत्व तो विद्वान ईश्वर के एकत्व तो निकत्व अनुवाद करके ज्ञान का फल कथन करते यहा सर्वात्मा एक तो अहमेव सर्वात्मा यही सर्वात्मा एकत्वदर्शी तो ज्ञानी सर्वात्मा अहमे वही परमात्मा है आत्मिक्व दर्शनार्थम प्रयतित शेषा अहम एवं सर्वात्मा एकत्व दर्शी इसलिए एकत्व दर्शन साक्षात्कार करने के लिए अहम ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार करने के लिए प्रयतितव्यम प्रकर्ष यत्न करना चाहिए यत्न करने से अवश्य ही प्राप्त होगा ऐसे प्रयत्न करना चाहिए बहुत सोचते है की ऐसे कुछ होने वाला नहीं क्या करना है ऐसे करके आगे प्रयत्न नहीं करते वो कारण उसका है सांसारिक वस्तु की तो इच्छा वासना है वासना अधिक होने पर उधर इच्छा होती तो लगता है ये सब कुछ नहीं खाली कुछ लोग तो पढ़ते खाली पढ़ करके सुनाने के लिए साधन करने के नहीं पढ़ करके सुनाना करें लोग सुना अब तक केवल पढ़ो और सुनाओ और वो साधन करना नहीं वो सुनाने से कोई लाभ नहीं और पहले करना अपन प्राप्त करने के लिए शास्त्र शास्त्र केवल सुनाने के लिए पढ़ाने के नहीं उसका लाभ लेने के लिए अपने वो नहीं करके केवल सुनाने के लिए करे तो उसकी अभिषेय मूर्ख ये अच्छा है केवल सुनाने के लिए नहीं अपना अनुभव करना चाहिए इसलिए सर्व एकत्र तो सर्वात्मा ये ब्रह्म हम ऐसे साक्षात्कार करने के लिए प्रयतितव्यम ये इसका अभिप्राय है स्लोको बोला पूर्वाध्य मत्वाह उधेन फल पूर्वश्लोकागे कहते पूर्वश्लोकाशन अनूद्य तत्म मोक्षते पूर्वाध में सम्य दर्शन ज्ञान का अनुवाद करके उसका फल मोक्ष कहते हैं थित वो मूतस्थितो मजते आथित सर्वतमी सहयोगी मयी वर्तते सहयोगी मयी वर्तूत व्यो मजते वर्तमानी सहयोगी मयी वर्त सर्व यो महान एक भजति, भजती परमात्मा उसको एक आस्थित एक, एक तो न भजती अम अस्म ब्रह्म ऐसा जो भजती चिंतन करता है सर्वथा वर्तमानी सहयोगी मई वर्त सहयोगी सा सर्वथा सर्वप्रकार वर्तमानी जैसा कैसा रहने परी वस्तुतः जो जिसको ऐसे ज्ञान होगा पहले से राग देश रही था यमन आदि संपन्न है दैवी प्रकृति संपन्न है दैवी संपद संपन्न है वो सर्वथा वर्तमान उसमें हो नहीं सकता है अशास्त्रीय व्यवहार नहीं होगा फिर भी महान कर कहते ऐसा होने पर भी सहयोगी मई बर्त सहयोगी मेरे में ही मध्रूप मेरे स्वरूप में स्थित है पहले ज्ञान हो गया मध्रूपयुक्त रहता है टीका में रागादि यम नियम आदि संस्कार स्वयं प्रवृत्ति असम्भवे तम अंगीकृत ज्ञान ज्ञान की स्तुति करने के लिए कहते रागादि आदि रहित से ज्ञान किसको होगा पर राग देश काम करता रहित, रहता और दैव संपद युक्त यमनियमादि संस्कार यमनियमादि संस्कार वाले स्वयर प्रवृत्ति स्वय शिक्षाचार शास्त्र कुछ कहता है अपनी इच्छा से नहीं ये करेंगे क्या हो जाएगा वो कहेगा तो क्या होगा ये शरीर प्रवृत्ति शरीर प्रवृति अज्ञान से अज्ञानी में होती प्रवृति ऐसे यमा नियमादि संस्कार होता है राग ज्ञानी में संभव नहीं सौर प्रवृति असंभव संभव नहीं तह अंगीकृत है शरीर तो प्रवृति स्वच्छाचार प्रवृति को मान करके ऐसा कुछ हो करे तो भी सहयोगी मई बर्त कह कर ज्ञान की स्तुति करते भगवान मई वर्त प्रकार मई कल वैष्णव परमें पद विष्णुदी वर्तते अर्थात नित्य मुक्त स मेरे स्वरूप में हमेशा हे निमुक्त ही टीकामे प्रतिभा तो यथेट चेष्टा अंगीकार यदि यथेष्ट चेष्टा मानेंगे भले ही प्रतिभासे वास्तव नहीं आत्मा में फिर यदि यथे चेष्टा मानेंगे कुछ नित्य मुक्त तो, तो, तो ज्ञानी में नित्य मुक्ति कैसे है प्राकृतिक दुराचार प्रतिबंध जो दुराचार करता है और प्राकृतिक भले उसे प्रतिबंध होगा मुक्त कैसे होगा ऐसा संक्रमण से कहते मोक्षम प्रति क्या चीती प्रतिबद्ध मुख्य के प्रति कोई प्रतिबंधक नहीं नित्य मुक्त ही ये ज्ञानी जो किस ज्ञान हो गया सहयोगी सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते नित्य मुक्त है सर्वथा वर्तमान कहेंगे तो स्वेच्छाचार प्रवृत्ति मान कर कहा शैरा चरण से अप्रतिबंधक तो स्वेच्छाचरण भी यदि ज्ञान ज्ञानी के लिए मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं है अप्रतिबंध का परपीडन से योगी न सम्यक दर्शन प्रति अप्रतिबंधक प्रसोम तो फिर योगी का सम्यक दर्शन के प्रति प्रतिबंधक नहीं होगा परपीडन पर को कष्ट दे तो भी कोई प्रतिबंधक नहीं होगा हिंसा करे तो भी कोई प्रतिबंधक नहीं होगा ये प्राप्त होने पर आगे कहते किंच अन्य आत्मपम्य सर्वत्र समं पश्य समय सुखम वा यदि दुखम सुखम दुखम सहयोगी परमो मत सहयोगी आत्मपमन सुखम आत्मोपम सम यदि दुखम य पश्य स योगी परम मत तो श्रेष्ठ योगी सर्व सुखम वुखम आत्मोपम सर्वत्र पश्यति सुख अथवा दुख जिस आपने में सुख है सर्वत्र सुख इस प्रकार अनुकूल है दुख प्रतिकूल है सर्वत्र ऐसे दिखता है यदि वा सुखम यदि दुखम सर्वत्र सर्वत्र समान दिखता है सहयोगी परम अर्थात तो कहीं किसके प्रति हिंसा नहीं करता है अपने में जैसे सुख अनुकूल है सबके सुख अनुकूल अपने दुख प्रतिकूल है तो उसका भी सबके लिए प्रतिकूल है इसे बराबर देखता है सर्वत्र सहयोगी परम श्रेष्ठ कहा ठीक है किंच अन्य अन्यत में अन्यात। अन्यात भी कुछ कहते परमयोगि निर्देश द्वारा योग था। परम योगी, योगी में परम योगी परम, परम कह करके योग का महात्म्य कहते हैं आत्मपम्य टीकाम्य औ आम्यम चम्यम तेन सर्वूतेषु यहाँ साम पश्य स होते तमदर्शन प्रश्नपूर्वक विपन्नति तेन तउपम्यमोपम्य आत्मा के उपमा उप से सर्वत्र दिखता है सुख दुख सर्वत्र सर्व सर्वभ समल्य में पश्यती अपने उपमा करके बराबर में जैसे सुख दुख सर्वत्र दिखता है सच की समय पश्यती क्या दिखता है यथा मामा सुखम इष्टम मेरा सुख इष्ट है सुखा। सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूल सुख सबको अनुकूल अनुकूल वेदने सुखम जैसे मेरे लिए सुख है सब प्राणी को इष्ट है ऐसे देखता है ठीक है विकल्प वर्थ है सुखम बा यदि दुखम वाह का अर्थ विकल्प नहीं चुख वा दुख दोनों ही अपने सम, अपने सामान देखता है चर्थ है वह यदि युखम माम प्रतिकूलम अनिष्टम जैसे दुख मेरा प्रतिकूल अनिष्ट सबके लिए है है। अपने सुख दुख अनूले तुल्य तया सर्व भूतेषु सम्य सर्वत्रता है सब सुख सबके लिए अनुकूल दुख प्रतिकूल न क्य प्रतिकूल आचरती इसलिए वह किसी का प्रतिकूल विरुद्ध दुख आचरण नहीं करता दुख नहीं देता है ठीक है ठीका उपदर्शित समर्शन फलम अभिल का फल क्या है न कस्य प्रतिकूल आचृति अहिंसक य एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ स योगी परम उत्कृष्ट मत अभिप्रेत ऐसा जो अहिंसक हिंसा नहीं करता है सम्यक दर्शन निष्ठा से सम्यक दर्शन निष्ठ सहयोगी परम का उत्कृष्ट मतका मानी टीका किम से तस् परम त्र उसका उत्तर देते दीजिएोगी मध्य सर्वेश योगिना मध्ये वही सृष्टि अहिंसक सांतर श्लोग सुखम मनस यतो यतो मनस ततो मन उपृत ततो यलम स्थिर नियमेत आत्मगैला सभी श्लोक में सुनुकर् निर्विशेष चितस्थैं दुश्शक मन्वा नविष ब्रह्म में चित्त स्थर्य स्थिरता दुस्सखु शक्य बड़े कठिन है को रखना ऐसा मनते हुए उपाय जानने की पृछती प्रश्न उत्थय अर्जुन पुष्ट है प्रश्न कारण करते भगवान महसीवीकार सम्यक दर्शन लक्षण से योग से दुस्साता आलक्ष्य शुश्र शुर ध्रुव तत्प्राप्त उपाय अर्जुन वाचो योग योग कहा गया इसका क्या स्वरूप है सम्यक दर्शन लक्षण से सम्यक दर्शनम लक्षणम स्वरूप उसका स्वरूप है सम्यक दर्शन ये योग ज्ञान साक्षात्कार सम्यक दर्शन अहम सिंह ब्रम ये योग है दुसंपाद्यता आलक्ष्य ये दुसं संपादन संपाद करना बड़ा कठिन है सब विषय त्याग करके मन को इंद्रियों को विषय चटा करके आत्मा में स्थिर रखना दर्शन तद आत्मा तद्रूप में स्थित रहना ही ये बड़ा कठिन है दुसंपाद आलक्ष्य ऐसा देख कर के ध्रुवम तब प्राप्ति उपाय सुश्र शु ऐसी उपाय स्थिर सुनना चाहता है अर्जुन उर्जुन ने कहा तत्प्तुपय शुश्रूष प्राप्ति अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योग योगस्वया प्रोक्त योग साम्यन मधुसूदन सामेना मधुसूदन न पश्यामि पश्यामि पश्यामि न न यो पश्या चंचलरा हे मधुसूदन संबोधन योग साम्यन योग स्थिरा स्थिति न पश्यामि चंचल ये मनस्थिर स्थिर होने से इसमें स्थिर निश्चित स्थिति को मैं नहीं देखता जो साम्यन योग आपने साम्य एतस्य कहािराम स्थिति चंचलत्व न पश्यामि मन चंचल है इसे स्थिर निष्ठा ने नहीं देखता संभव नहीं एक योग तया पृक्त जो योग का सम्यशनोपयोग साम्य सम सर्वतम हे मधुसन एतस्य योगस्य अहम न पश्यामि न पश्यामि क्या नोपलब्धि इसे उपलब्धि नहीं होती नहीं अनुभव होता है किम किम न पश्यामि, अचलस्थिति, स्थित प्रसिद्ध में ये प्रसिद्ध है, अचलस्थिति नहीं होती है ठीका मनसचल तह द्वारा योगस्थैंस्यम मनो चंचलते है फिर उसका निग्रह करके योग में स्थिरता संपादन करो इतना आशंका है प्रसिद्ध में तथा ये प्रसिद्ध है बड़े कठिन है मन को स्थिर रखना है मन चंचल है श्लोको मनः मनः निग्रहं मन्ये चंचल हिम मन प्रमादृढ़ निग्रहं मन्ये वावसु दुष्कृष चंचलम ही माना कृष्ण हे कृष्ण माना चंचलम संचल बहुत शीघ्र इधर उधर दौड़ जाता है प्रमाथ ही प्रमथन करने वाले विषेप करने वाले सर्वइंद्रियो को अरे बलवद्ध बड़े बलवान सबको हटा करके भाग जाता है दृढ़म उसको रोकना बड़ा कठिन तस् निग्रह वायुर्व सुदुष्कर मन उसको रुकना मनो को वायु के जैसे मुट्ठी में रखना बंद करके दुष्कर्म उससे भी कठिन नहीं मनो को रोकना चंचलम ही मना कृष्ण ठीक है कृष्ण पद परिष्पत्ति प्रकार सुचे थी शेर वर्ण उन्नादिशूत्र होता है नक की तुम चुपंध गुणा नहीं होता है रसा व्याम नत्व हो जाता है कृष्णा बनता है कृष्ण रूप है कृष्ण रूपम अस्तिति करेंगे तो भी कृष्णा बन जाएगा तो गुणा वचन भी मत वो लोग मतलब कृष्ण बन जाएगा कृष्ण रूपम बन बनेगा और कृष्ण विलखण धातु से भी न को हो जाएगा कृषि वर्णादि सूत्र रहे तो वर्णा नहीं करके कृष्ण धातु से न हो जाएगा तो भी कृष्ण बन जाएगा विलखण करने वाले उसको कृष्ण है विला कर्षण करते ठीक विलखनालखंड विलखनालेखने कथम कर्षकम से भगवत संभवती भगवान भगवान्त काम विलेखन कर क्या करना लेखन कैसे होगा इस भक्त जन पापा थी दोषाकर्षण कृष्ण ये भक्त जन के पापा राग देशादि दोष का आकर्षण करते खींच लेते नष्ट कर देते इसलिए कृष्ण हुआ अमुष्मिक तो सर्व संपदा आकर्षणशीलचैत दृष्टव्य ये लेखन आकर्षण करते और अहि काम स्मिक इस लोक में होने वाले जितने संपद पर लोग होने वाले सर्व संपदा आकर्षण आकर्षणशील ये फल देने वाले फल अथवा उप पत्ते परमात्मा ही सब फल देते दे, कर्म का फल सब फल देने वाले दृष्टिशीले कृष्ण हुआ न केवलम अत्यथम चंचलम परमाथ ही चंचलम ही मना कृत चंचल अत्य चंचल है ये केवल नहीं प्रमाथि प्रमाथि का प्रमथन शीलम प्रमथनादि प्रकर्षण मथनादि सर्व इंद्र को मथ डालता है शरीरम इंद्रियाणी चाहेपति यही प्रमाथनादि का शर्द को विक्षेप कर लेता है जैसे दूधों को मथन करते है मखन निकालने के लिए जोर से मथन करना पड़ता है ऐसे मन शर्द इंद्र को विक्षेप कर लेता है परभसी कर अपने अध्ययन नहीं रहती शर्य इंद्रियो कर देता है मन तदव मथना क्षोभती क्षोभ संचलन मथ विलोडन विलोडन करते क्षोभ संचलन हो जाता है तो मन संचलन करता है क्षोभक प्रकटयती कैसे क्षोभ करता है बिक्षिप अधिकार करते पर दुर्वार अभिप्रेताकृषुम अशक्यम विशेषना उसका निवारण करना बड़ा कठिन है अभिप्रेता विषय जो इष्ट विषय से आकर्षुम असक्यतम उससे आकर्षण करके मन को हटाना बड़ा कठिन है विशेषण्तर महा किंच बलवत ये बलवत है मन न के नियुम सक्यम यही बलवत है कोई नियम नहीं कर सकता बड़ा कठिन है मांग जाता है बलवन ना न के नियुम जो इष्ट विषय उधर चलता है उसे खींचना बड़ा कठिन है और अच्छेदान्तर महा उसका छेदन करना भी बड़ा कठिन है किंचम बलव बहुत दृढ़ है उसका छेदन भी नहीं होगा पहले तो बलवत का निवारण करना कठिन है अच्छेदन करना बड़ा कठिन है ये कि तंतु नाग होता है ठीक है हम दिया तंतुनाग वरुणोपासको वरुणोपास जलचारी पदार्थ जल में चलने वाले पदार्थ है अत्यंत दृढ़तया अत्यंत दृढ़ मगर के रहता है अत्यंत दृढ़ प्रसिद्ध जलाचार्य तंत्र कहा जाता है ऐसे अत्यंत दृढ़ उसका अच्छेदन नहीं हो सकता है ऐसे प्रसिद्ध विवक्षित है अच्छेद्यम तसे एवं भूत मन सो हम निग्रह निरुद्धम मन वायरिक ऐसा जो मन है जो चंचल है, प्रमथनशील है और बलवद है और दृढ़ है ऐसे जो मन है उसका निग्रह निरोध में वायु रिव सुन नहीं वायु जैसे कठिन है ठीक है वायु रीति उत्तम व्यनक थी वायु जैसे कैसे उसकी स्पष्टीकरण नहीं वायु दुष्कर्म निग्रह वायु को रोक लेना कठिन है तथो भी मनुष्य दुष्कर्म मन अभिप्राय उसका तो उसके जैसे न उसे भी कठिन मन को रुकना ये अर्जुन का अभिप्राय है प्रश्न अंगीकृत प्रतिवचन उत्थापय भगवान कहते प्रश्न तबीर बिल्कुल ठीक है करके उसका उत्तर महान करी भगवान वाच असंशय महाबा मनो दुर्निग्रह चलन दुर्ग्रह अभ्यास नौंतेय वैराग्य न गृह्य मनो महाबा मनो दुनि चल कि अभ्यास वैराग्य गृह्य मन तो दुनिग्रह निग्रह करना बड़ा कठिन है दुखे निग्रह ये स दुनि दुनिग्रह तत्म चल इसमें कोई संशय नहीं किन्तु है किन्तु निग्रह हो सकता है अभ्यास है ना वैराग्य अभ्यास वैराग्य अभ्याम तिरध्यास और वैराग्य से मन का ग्रहण होगा रुक सकता है कुत्र संशय रहते तथा असंशय एवं यथा भ्रवीत मैसे में जैसे कहते ठीक है असंशय क्या नास्ती संशय इसमें कोई संशय नहीं अभी अविद्यम संशय संशय किसमें नहींतम तथा मनो दुर्निग्रह चलमहु मनो दुर्निग्रह चंचल है इसमें कोई संशय नहीं दुर्निग्रह चलम इत इस विषय में कोई संशय नहीं हे महाबाह कथम तरह मनो निरोधो फिर मन का निरोध कैसे होगा ऐसा संक्रांत तत्र किन्तु अभ्यास है न अभ्यास हो जाएगा अभ्यास स्वरूप सामान्य नाम्य रूप से दिखाते अभ्यास वो नाम अभ्यास कैसा है चित्त भूम कसाचित समान प्रत्यावृत्ति चित्त अभ्यास है चित्त भूमौ भूमि में किस ध्य वस्तु में किस भूमि कोई ध्येय विषय विषय के लेकर ध्येय कक्षा घूमोग किसी ध्येय विषय में समान प्रत्यय आवृत्ति समान प्रत्यय की आवृत्ति लगातार एक प्रत्य, तत्र प्रत्यय तत्व प्रत्यय एकता नत्यनता समान प्रत्यय लगातार उसकी आवृत्ति करें अभ्यास करें ध्येय कोई निश्चित करके शुद्ध ब्रह्म चिंतन करने के पहले ऐसे योग्यता मन में होनी चाहिए ध्यान करने के सामर्थ्य इसलिए अष्टांग योग में ध्यान के पहले धारणा कहते हैं चित्त से धारणा किसी देश में चित्त को रखना ये धारणा है देह के अंदर हो देह के बाहर हो कहीं भी रखे पहले इसकी स्थान पर मन को लगाए लगाने के बाद सामर्थ्य हो धीरे धीरे फिर बाहर रखते हैं फिर अंदर फिर साकार कर निराकार फिर अहम ये करने के लिए पहले मन में ऐसा योग्यता सामर्थ्य हो इसलिए धारणा करके फिर ध्यान करते वो ध्यान फिर बार बार आवृत्ति करें, अभ्यास करें। तो सामान्य ध्यान भी पहले करते आवश्यक कर। है मन में से ध्यान करते करते एकाग्रता हो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है शांत हो। मन को रोकने का सामर्थ्य होता है तभी फिर परमात्मा में लगा सकता है समान पत्य के आवृत्ति चित्त से अभ्यास बार बार करना है ठीक कश्यांसी चित्त भूमो इतना अविशेषित तो ध्येय विषय निर्देशित है कस्यां चित्त भूमो का किस चित्त भूमि चित्त भूमि स्थल तो विशेष रूप से नहीं कि अविशेषित तो ध्येय कोई विषय को निर्देशित किया गया और समान प्रत्यय क्या है समान प्रत्यावृत्ति विजात्य प्रत्ये अनंतरित इतिष सम प्रत्यय की आवृत्ति समान प्रत्यय विषय में ध्यान करते चिंता समान प्रत्यय चिंतन लगातार चले और पहले उसकी चिंतन थोड़े करते समय पता नहीं चलता फिर कहा दूसरी चिंतन आ जाता है फिर थोड़ा मन को हटाकर उसमें चिंतन किया फिर कहा मन चला गया दूसरे विजातीय चिंतन हो जाता है स्वाभाविक विजातीय चिंतन से यदि व्यवहित तो हो गया तो समान प्रत्यय की आवृत्ति नहीं विजातीय चिंतन से अनातरित अंतरित नहीं हो नहीं हो यह अभ्यास करने से होता है बार बार ऐसे अभ्यास करने पर पहले पहले विचार के चिंतन आ जाएगा अपने आप उसको हटाए ऐसे करते करते समान प्रत्यय की आवृत्ति चलता रहे इसलिए बाह्य किसी भी वस्तु में जैसे मनु को सुख देने वाला ऐसे रूप है भगवान का इसलिए लीला विग्रह दिखाते हैं उस विग्रह में ऐसी शक्ति सामर्थ्य है कि हो जाता है थोड़े अभ्यास करने पर मन लग जाता है ताटको पहले करते है कहीं एक विषय में डिस्टिशन लगाना रखना फिर मन आकृष्ट होकर एक विषय में दर्शन करे भगवान का रूप दर्शन करते है तो, तो भी मन इधर उधर हो जाता है इसलिए चरण से लेकर ऊपर मुकुटता तो मुकुट फिर देखते फिर देखते ऐसे करते ऐसे करते करते कहीं एक विषय में प्रिय वस्तु में मन आकृष्ट हो जाए अभ्यास करके लगाए तो फिर आदमी चिंता आगे कर सकता है इसलिए कोई ध्येय विशेष यदि आकार के बिना निराकार में किसका हो जाता है तो बहुत अच्छा है मन स्थिर होना चाहिए और ये स्थिर नहीं होकर खाली एक अपने से मन से पहले रख करके हम यही चिंतन करेंगे आग्रह करके कोई चलता है मन नहीं हो पाता है न कर पाता है वो नहीं होता है कि हम इस संप्रदाय इसलिए हम ऐसे चिंतन करेंगे ऐसे नहीं पहले मन स्थिर करने के लिए कहीं भी देर से धारना योग सूत्र में क्या कि किसी देश में मन को लगाना उसमें आग्रह नहीं यहाँ भी कोई अविश्चित अध्यय का विषय कोई से निर्देश किया समान प्रत्य आवृत्ति करने का तो विजाते प्रत्यय से व्यवहित नहीं होना चाहिए प्रत्या प्रत्या तो चित्त समान प्रत्यय आवृत्ति चित्तस्य चित्त से जो सी है प्रत्यय से तद विकार है तो में जो प्रत्यय है चित्त का विकार है प्रत्यय है वृत्ति अंतकरण वृत्ति है परिणाम अंतकरण का परिणाम है जो कुछ प्रत्यय ध्यान चिंतन है चिंतन ज्ञान समान प्रत्यय समान ज्ञान समान ज्ञान जो प्रत्यय ज्ञान है वो चित्त का परिणाम है अंतकरण का परिणाम है उसके विकार है तो दर्शनार्थ और परिणाम उसका विकार है चित्त का विकार है प्रत्यय उसकी आवृत्ति है अगे अभ्यास वैराग्य अभ्याम फिर वैराग्य क्या है वैराग्य स्वरूप हम निरूपित निरूपण करते है वैराग्य नाम दृष्टादिष्ट भोगेशभ्यासाद वैतृषण्यम दृष्ट अदृष्ट इष्ट भोग सुख भोग वस्तु में जो इष्ट भोग है भोग तो सुख दुख अन्य साक्षात कारोक में सख्त चंद्र मनितादी अदृष्ट है परलोक है स्वर्ग भोग इन भोग में दोष दर्शन अभ्यास दोष के दर्शन करे दर्शन का अभ्यास बार बार चिंता में करे दोष दर्शन में दोष दृष्टि वैराग्य के का कारण दोष दृष्टि जिहासा पुनर्भोग्य स्वाधीनता ये हेतु स्वरूप फल पंचदशी का वैराग्य हे का हेतु है दोष दर्शन वैराग्य का स्वरूप है जिहासा आत्म इच्छा फल है पुनर्भोग्यु अधिनता जो वैराग्य नहीं भोग्य वस्ते दिन अधीनता होती ये मिल जाए बड़े उसके पीछे वो हमको मिल जाए जहाँ से प्राप्त हो सकता है उनकी खुशा मचा उनके प्रशंसा अपन नीचे बन जाए बड़े करके हमको मिल जाए वो मिल जाए ये दीनता है बैराग्य होने पर भोग्य वस्तु दीन आता नहीं मिले नहीं मिले अपने प्रार्थे में और तो मिले नहीं तो नहीं मिले मिलने से भी क्या हो जाएगा नहीं मिले तो क्या बिगड़ जाता है चलता है वो संतोष हो करके संतोष वो पुरुष से पर हम ऐसे करके चलना पड़ता है और सामान्य छोटे मोटी चीज के लिए दीनता हो जाने से ये बैराग्य के अभाव का द्योतक है बैराग्र होने पर त्याग करने की इच्छा बैराग के स्वरूप है उसका फल है भोग्य वस्तु में दीनता नहीं होगी दीन नहीं बनेगा भोग्य सामान्य वस्तु प्राप्ति के लिए जो दीनता हो जाती है वो नहीं होने यही वैराग्य का फल है वैराग्य का पहले कारण है दोष दृष्टि विषय में दोष है किंतु दोष दिखता नहीं जो अत्यंत आसक्त तो हो जाता है वो दोष नहीं दिखता है अच्छा ही दिखता है जो विचार करता है थोड़ा अंत शुद्ध होता है उसमें दोषा ही दिखता है जिसके रोग है डॉक्टर कहता है ये चीज नहीं खाना है तो अभी भी व्यक्तिप वो, वो कर उसको खा लेता है हम सब बोल मना करेंगे चीनी नहीं खाओ वो छिप कर खा लेगा वो तो मना कर ये चीज नहीं खाओ जैसे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं कोई के बड़े बड़े लोग भी मिट्टी खा लेते हैं माई माई लोग पुरुषों लोग भी मिट्टी खाओ छिप करके डॉक्टर मना कर नहीं खाओ सुगर वाले की चीनी मना कर उसे घर में बिना चीनी चाह देंगे चिप कर जा में चाय पी लेंगे मीठा ये ये क्या है वो दो सदृष्ट नहीं होती और जो कष्ट होता है जिसको कष्ट है कोई कष्ट पेट में बड़ा कष्ट है वो सब्जी देखते हैं उसके मैं हाली मिर्ची दिखता है मिर्ची देखते वो छुड़ा नहीं उसे सब्जी लेकर पानी में धोकर रखा नहीं तो फेंको जिसको कष्ट है वो दिखेगा मीठा दिखता है न नहीं मीठा हम नहीं इसको कष्ट है विचार करता है तो दोष दृष्टि होती है दोष उसमें है अत्यंत रागान हो तो दोष नहीं दिखेगा खा लेगा मिर्ची हो तो खा लो बाद में देखा जाएगा पहले खा लो बाद तकलीफ दी जब विचार करता है दोष दृष्टि करता है दिखता है नहीं खाएंगे छोड़ता है ऐसे सर्वत्र विषय में दोष दृष्टि अनित सर्वत्र विषय में दोष सब अनित्य है जो अनित्य है नष्ट हो जाने वाला है कोई भी सुख प्राप्त हो नष्ट हो जाए तो दुख देगा ही सुख प्राप्त होने पर सुख नष्ट हो गया मालूम है कि नष्ट होगा तो नष्ट होने पर दुख देगा तो विचार का पहले से विचार करते नष्ट होने वाला है ये दुख देने वाला है सुख मिलते ही विचार करते दुख देने वाला है कोई पुत्र विदेश से आता है उसकी माता जब देखते पुत्र आ गया वो आने पर खुश होना चाहिए उस समय रोएगी कि अभी तो चल जाएगी थोड़ी दिन में अभी थोड़े दिन में पुत्र चले जाएगा करके अभी रोना शुरू कर दे माता पुत्र आया आने पर खुश होना क्या सोचता है अभी थोड़े दिन में फिर चले जाएगा करके माता तभी से रोना शुरू करती इसी पर योगी लोग देखे थे ये आगे फल क्या है इसका फल आगे नष्ट होने वाला है ये नष्ट होगा तो कष्ट देगा पहले से विचार करते ये अनित्व तो और साथ ही सहित तो जितने आपको को प्राप्त हो उसे किसको मिली गया अधिक किसको को मिली गया तो उसके सामने दिन हो जाता है अपने को दरिद्र समय दस बीस करोड़ रुपया है उससे अधिक कोई करोड़ वाला रुपया को आदमी इनको देखा उसके सामने अपने को मान्यता है छोटा है अपने आप जब दब जाता है ये साथ ही से दुख है अनित साथ ही सहित दुख मिश्रित है केवल सुख नहीं आदि में मध्य में अंत में दुख देने वाले और भोग करने पर क्या होता है भोग कंस संस्कार बढ़ता है वासना बढ़ती है गुरुते कर्म भोग आया कर्म करतुंत भुंजते पंचदश कर्म से तो भोग होगा भोग करने पर फिर कर्म करेगा भोग करने पर क्या है? वासना बढ़ेगी और इच्छा भोग करने के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा इसलिए भोग होने से तृप्ति नहीं होती अभी तो भोग वासना बढ़ती इंद्रिय कौशल बढ़ता है आगे भोग की इच्छा बढ़ती है इसलिए सब जितने भोग है वो सब दुख देने वाले है और संसार गति को देने वाले है और अत्यधिक भोग की छाने पर फिर विधि निषेध सब राग द्वेष काम क्रोध ये बढ़ जाते हैं फिर उसमें शास्त्र शास्त्र विहित का त्याग करके निषिद्ध अतिक्रम विम निषिध का, का उल्लंघन करके फिर कुछ न कुछ करने लगते हैं, जैसे पाप होता है फिर नरक जाते हैं ये सब फल उसका चिंतन करे अंत में क्या फल है ये सब विचार करने पर दो सृष्टि होती और जन्म जन्म बहु जन्म है सब प्रकार भोग हो गया फिर तृप्ति नहीं होती अभी फिर भोग के पीछे चले जाए तृप्त नहीं होगा फिर ये संसार से कमी जाएगा उसका फल जाए, है संसार को प्राप्त करना और यदि परम पद को प्राप्त करना ये बार बार दोष दर्शन का अभ्यास करे दोष दर्शन अभ्यासाद वैतृष्ण ये वैराग्य है तृष्णा कृष्णा रही तो तृष्णा है अत्यधिक इच्छा और वैतृष्ण्य होगा तेना चाह वैराग्य न गृह थे तो अभ्यास है नैराग्य बार प्रत्यावृत्ति समान प्रत्यावृति ध्यान करे और वैराग्य से मन रुकता है ठीक तो तो तो है तेज वैतृष्ण्य वैराग्य नाम संबंध तत्र हेतु सूचयती दोष दर्शन अभ्यास ये हेतु विशेषु तृष्णा विषय दोष दर्शन अभ्यस्य तृष्णा का जो विषय है उस विषय में दोष दर्शन का अभ्यास करे तेना वैतृषण हो जाता है निगृह निर्देशति मन का निग्रह होगा न पर कैसे मन होता है परुपह प्रचारस चित्तस्य परुप प्रचारे जो प्रचारे, उस हो जाता है तस्मेन तस्वीर निरुद्धे मनो निर कि मनो निरोधन से क्या होगा तन तो मनो नि अभ्यास हेतु को वैराग्य द्वारा अभ्यास हेतु को वैराग्य दोष दर्शन अभ्यास बार बार करने से वैराग्य होता है अभ्यास हेतु प्रचार निरुद्ध चित्रचार निरोधर निरुद्ध वृत्ति मनो निरुद्धा वृत्ति मनो की वृत्ति निरुद्ध हो जाती तो मनो विषय विमुखम विषय से विमुख होता है तब अंतर्निष्ठम होती अंत निष्ठा आत्मा स्थिर होगा माना विषय से मेमुकने पर श्लोक बनो ओ मित्र षम वरुण